क्या हुआ तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ा विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा भाई घोड़ा निकालो इन सालों के भेजे में गोली जब तक नहीं उतरेगी कुछ समझ नहीं आएगा इन्हें। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं भाई देता हूँ देता हूँ देता हूँ घोड़े का नाम सुनते ही उन गुंडों की हालत खराब होगी सभी ने अपने अपनी जेब में पड़े सारे पैसे निकाल कर सामने टेबल पर रख दिए और फिर जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लग गए पल भर में ही वो सभी गुंडे टेबल पर पैसे रख कर यहाँ ऐसी रफू हो गए उनके जाते ही पहले तो एस एस पी काफी जोर जोर ऐसी हंसने लग गए फिर उन्होंने हंसते हंसते विक्रांत की तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा well well <laughs> जिया भी विक्रांत से काफी खुश थी विक्रांत ने न सिर्फ उन गुंडो को पीटा बल्कि उनके सारे पैसे भी रखवा लिए साथ ही उनके बॉस का नाम भी पता चल गया था अब रोनित इस शाहिद खान के बारे में अपने स्तर से पता करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा विक्रांत की भी हंसी नहीं रुक रही थी वो रोनित और जया के साथ मिलकर ठहाके लगाकर हंस रहा था भाई का दाहिना हाथ और भाई की मुंह बोली बहन है मैं, मैं तो बिल्कुल डर गई थी फिर बाद में मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी सर सर मुझे शांत रहने का इशारा कर रहे थे वाक में विक्रांत तुम कमाल के एक्टर हो जिया ने हंसते हुए कहा क्या हुआ विक्रांत कुछ हुआ क्या रोनित ने विकांत का सीरियस चेहरा देखते हुए कहा सर अभी आपने क्या कहा था विक्रांत ने तुरंत पूछा मैंने यही कहा कि मैंने बिल्कुल सही आदमी चुना है एसएसपी रोनित थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत ने उस तरह का सवाल क्यों किया नहीं उससे पहले क्या कहा था विक्रांत ने दोबारा से पूछा उससे पहले उससे पहले तो ये बोला था कि तुम एक्सपर्ट हो एक्टिंग में <laughs> यही यही मिल गया विक्रांत ने उछलते हुए कहा एक्सपर्ट एक्सपर्ट शिट यार, पहले क्यों नहीं याद आया रोनित और जिया दोनों ही काफी कंफ्यूज्ड थे वो विक्रांत की तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे दरअसल विक्रांत को एक्सपर्ट शब्द से कुछ याद आ गया था शायद उसके दिमाग में रोनित से कहा सर आम सॉरी मुझे केस के सिलसिले में जाना है जरूरी है मैं, मैं चलता हूँ फिर उसने जिया की तरफ देखते हुए कहा जिया एम सॉरी तुमसे बाद में फिर मिलता हूँ रोनित और जिया विक्रांत को रोक कुछ पूछना चाहते थे लेकिन तब तक विक्रांत रेस्टोरेंट से जा चुका था आर्थर रोड जेल मुंबई शहर का सबसे हाई सिक्योरिटी वाला जेल माना जाता है। शहर के अधिकतर सभी खूंख्वार कैदियों को इसी जेल में बंद करके रखा जाता है क्योंकि विक्रांत ने एक बेहद खूंखवार अपराधी से पूछताछ करने की परमिशन मांगी थी इस वजह से पूछताछ करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल रूम बनाया गया था विक्रांत जिस कैदी से पूछताछ करने के लिए आया हुआ था उसका नाम सुंदर सिंह था यह कैदी इस वक्त तकरीबन पैंसठ साल का था आज से तकरीबन 10 साल पहले उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक किडनैपिंग और मर्डर को अंजाम दिया था इस मामले में उसे पहले तो फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन फिर बाद में उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया अब तक दोपहर के तीन बज चुके थे विक्रांत आर्थर रोड की जेल में बैठा उस कैदी का इंतजार कर रहा था इस वक्त विक्रांत काफी नर्वस था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो थोड़ी देर में इस कैदी से क्या सवाल पूछेगा पिछले दो दिन से लगातार लगा जुड़ी कोई खास सफलता नहीं मिल सकी थी विक्रांत के मन में अभी भी यही सवाल गूंज रहा था कि क्या वो किडनेपर एक्सपर्ट यानी के प्रोफेशनल किडनेपर थे या उन्होंने एक्सीडेंटली उन बच्चों और ड्राइवर को किडनेप कर लिया था अभी तक वो विक्रांत को यही लग रहा था कि वो किडनैपर अनप्रोफेशनल थे लेकिन इतने सालों तक पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसके मुताबिक वो सभी किडनैपर बहुत एक्सपर्ट थे जिस हिसाब से उन्होंने किडनेपिंग को अंजाम दिया था और फिर जिस तरह से उन्होंने बच्चों की रिहाई के पैसे मांगे थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो बहुत प्रोफेशनल किडनेपर थे अब देखना यह था कि किसकी थ्योरी सही है आज दोपहर को रेस्टोरेंट में एस एस के साथ बात करते हुए जब उन्होंने एक्सपर्ट शब्द कहा तभी विक्रांत के दिमाग में एक बात पिंच कर यहां से उसे केस को एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करने मुंह से ये शब्द सुनकर को याद तब उसे लगा था की यदि किडने नहीं गया है तो फिर इसके दो ही रीजन हो सकते है एक या तो किडनेपर मर चुका है वो इस दुनिया में है ही नहीं दूसरा उसे ये लगा था कि हो सकता है कि किडनैपर काफी अमीर था और उसे इन पैसों की जरूरत ही नहीं थी लेकिन जब रोनित ने एक्सपर्ट शब्द कहा तब जाकर विक्रांत का दिमाग चला उसे लगा कि इन दोनों कारणों के अलावा एक और तीसरा कारण भी हो सकता है और इस तीसरे कारण के होने की संभावना बहुत ज्यादा थी विक्रांत ने सोचा की हो सकता है की कि जब किडनेपर ने बच्चों को और बस के ड्राइवर अहमद को किडनेप किया था तब हो सकता है की वो अनप्रोफेशनल रहा हो और वो एक्सीडेंटली इस किडनेपिंग को करने में सफल हो गए हो लेकिन फिर अगले तीन दिनों में जो कुछ भी उन्होंने किया वो चालाकी के साथ किया हो और फिर इतफाक से उन्हें किडनेपिंग के पैसे भी मिल गए हो, फिर जब एक बार में उन्हें इतने सारे पैसे मिले तो उनके अंदर लालच आ गया हो और फिर उन्हें लगा कि कमाई करने के लिए किडनेपिंग अच्छा तरीका है और फिर वो इसी काम में उतर आए हों हो सकता है की कि उस किडनेपिंग के बाद ही उन्होंने और भी किडनेपिंग का काम शुरू कर दिया हो कुछ किडनैपिंग करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो और फिर वो जेल पहुंच गए उन्हें किसी दूसरे किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया हो और फिर भला वो अपना जुर्म खुद ही क्यों कबूल करेंगे पुलिस ने भी उनसे कभी उन बच्चों की किडनैपिंग के बारे में पूछताछ नहीं की होगी और न ही पुलिस के पास कोई खास सबूत रहा होगा इस वजह ऐसी आज तक उस बारे में कभी बात ही नहीं हुई होगी अब चूंकि सभी किडनेपर्स तब से जेल में बंद पड़े हैं तो फिर इसी वजह से उन्हें वहाँ गुफा के भीतर जाकर पैसे उठाने का मौका ही नहीं लगा होगा अगर विक्रांत का ये अंदाजा सही है तो बेशक वो इस किडनैपिंग केस के मुजरिम के बेहद करीब जा पहुँचा जैसे ही विक्रांत के दिमाग में ये सारी बातें आई वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया वो तुरंत ही रेस्टोरेंट ऐसी उठ भागता हुआ आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन चला आया वैसे नियम के अनुसार विक्रांत को कुछ भी आगे एक्शन लेने ऐसी पहले टीम लीडर चेतन राय को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए लेकिन चेतन टीम हेड पुष्कर का बहुत करीबी था और पुष्कर का छुपा नहीं है और इसी से को चेतन भी पसंद नहीं था। दूसरी बात यह भी थी चेतन अभी हाल में ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है सो उसे अभी इस केस की ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस वजह से विक्रांत ने इस बारे में चेतन से बात करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा वो सीधे टीम बी की लीडर मंजू के पास गया मंजू को उसने सारी बातें बताई मंजू को भी विक्रांत की बात काफी हद तक सही लगी वो विक्रांत के तर्क से काफी प्रभावित हुई मंजू ने तुरंत ही विक्रांत के के कहे अनुसार अपने इन्वेस्टिगेटर्स को पिछले कुछ सालों में किडनैपिंग के, के केस में गिरफ्तार हुए सभी मुजुर्मो का डेटा निकालने में लगा दिया मंजू ने ऐसे किडनेपर का डेटा निकालने के लिए कहा था जो की कि किडनेपिंग और मर्डर दोनों कर चुके और जो अभी तक जेल में सजा काट रहे कुछ ही देर में उसके पास कुल छह मुजरिमों का डेटा आ गया जो कि किडनैपिंग के काफी पुराने केस के चलते जेल में बंद पड़े हैं इनमें से तीन को पहले ही लिस्ट से अलग कर दिया गया इसके बाद मंजू ने बचे तीन में से सबसे संदिग्ध सुंदरी लग रहा था जिस हिसाब का यह केस था और जिस तरह का अनुमान मंजू और विक्रांत ने किडनैपर के लिए लगाया था वो सब सुंदर पर सटीक बैठ रहा था सबसे पहली बात तो सुंदर का घर लोनावला के करीब ही था जहाँ पर एक्चुअल में किडनेपिंग हुई थी दूसरी बात सुंदर के दो साथियों की मौत हो चुकी है उन दोनों के साथ मिलकर ही यह किडने काम करता था उन्नीस सौ चौरान सामने आई थी उसके हिसाब से तो सुंदर ही मेन मुजरिम लग रहा था विक्रांत और इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा सुंदर के आने का इंतजार कर रहा था तभी रूम में लगा लोहे का दरवाजा खुलता है और दो हवलदार सुंदर को पकड़ कर लाते हुए दिखते है रिकॉर्ड के अनुसार सुंदर की उम्र इस वक्त पैंसठ साल थी लेकिन शायद जेल में रहते वो काफी बुजुर्ग सा दिखता था। वो आर्थर रोड जेल के सबसे साजेड कैदियों में से एक था उसके जैसे खूंखार अपराधियों को पूछताछ के लिए भी जाते समय पुलिस हाथ से हथकड़ी पहना ले जाती है लेकिन सुंदर की उम्र का लिहाज करते हुए और बीते दिनों में उसके बिहेवियर को देखते हुए उसका हाथ खुला ही रखा गया था